तुम तो संस्कारहीन तो को कहते, संस्कार नहीं होता है तो तो प्राण को उसकी करने के लिए कहते, तुम आपका संस्कार नहीं होता है संस्कार नहीं होता है अन्यत्र अन्यत्रीजों को व्रत्य कहने से निंदा होती यहाँ संस्कारहीन का अर्थ कोई आपका कारण नहीं संस्कार करने के लिए और आप सतशुद्ध हो इसे संस्कार की आवश्यकता नहीं प्राणसंबोधन एक ऋषि गृति एक, एक अक् विश्व अत्ता है सौ का भक्त है विश्व सतपति सत्तपति सता पति सत्पति अथवा साधुपति पान कर वाले पति व्यय आद्य से आद्य है अन्न उसका दाता है हम तुम पिता मातव मातरिश्वर भाई, भाई का भी पिता है कारण है सब का कारण है प्रथम जत्वाद अन्य सास्कर असंस्कृत व राहती है तुम स्वभावत शुद्ध अभिप्राय है प्रथम जो है हिरण्य उसके संस्कार करने के लिए अन्य कोई है ही नहीं नहीं उनसे असंस्कृत संस्कार युक्त तो नहीं उसका उसके अभिप्राय है तम तो स्वभाव तुद्ध स्वभाव से शुद्ध है संस्कार की आवश्यकता में नहीं असंस्कृत संस्कार ही नो व्रात्य स्मृत है स्मृति में कहा जो त्रैवणी का ब्राह्मण क्षेत्र वैसे होकर के संस्कार नहीं होता है ये गंभीत संस्कार उनको ब्रात्य कहा गया अन स्वतः शुद्ध तम तो विवशितम के लिए यहाँ ब्रात्य कहकर के निंदा नहीं शत हे प्राण एक ऋषि तुम आथरवणा नाम प्रसिद्ध एक नाम अग्नि एक ऋषि नाम अग्नि कही कई एक ऋषि सूर्य को कहा गया यह कहा एक नाम अग्नि अग्निशन अक्ता अक्ता है स्वभावी को ग्रहण करने वाले सभी अक्ता भक्ता है स्वये विश्व से सर्व से सतो विद्यम पति सतपति विश्वघात सर्व सबका पति सतपतिये सतह पति सतपति स्वतंत्र विद्यमान जो कुछ सबका ही पति स्वामी अथवा दूसरे साधुर व पति सतपति सतह पति सतपति ष्ठी समाज का सत्या सतपथी कर्मधारे साधु का पति रक्षण करने वाला व्यम पुनराद्य तव अध्य हविषु दाता रद्य कथ अदन्य भक्षणीय अन्न उसका हवि का प्रदाता अहम् तम पिता मातरीशो नातरीशो आगे न ऐसा दो पद तो से जगह करते मातरीश नातरीश्व होना चाहिए मातरीश्व तो छंद से न का लोप कर दिया मातरीशो उसका हे मातरीश्वन आगे न काल करके न का अस्माको काम पिता अथवा मातरीश्व एक पद कर सतरीश्वन का अर्थ हो वायु का तुम पिता वायु का यदि कारण है अतच सर्वसेव जगत पितृत्व सिद्धम सबका कारण है ठीक है मातरीशी मतरीश न लोपच्छांदस मातरीश्व न ऐसा होना चाहिए के संबोधन न का लोक हो गया चंद्र सी मातरीश्वन न ऐसा पद से मातरीश्वर न दो पद करके और मातरीश्वन एक पद करेंगे तो उसका अर्थ वायु तुम पिता अथवा मातरीश्वन वायु तुम मातरीश्वन का अर्थ वायु तुम तुम के साथ पिता का संबंध करना पिता ही थे अनुसंग अस्म व्याख्यादि मातरी स्वन एक बद करेंगे तो, तो, तो पित, वायु तो तो का पिता पिता हुआ वायु माता पितृत्वाद तो तो पित सर्व पितृत्व अनुक्त सैदी न अस्नाकम पिता का सब सौ का पिता और मतरी स्वन वायु का पिता का तो हमारा सब सबका पिता तो नहीं कहेगा कहा गया होगा इति शंका कंण से कहते अतच सर्वस्व जगत तो पितृत्व सिद्धम क्योंकि अस्मदी सर्वजनक तो वायु वायु से तेज आदि क्रम से सब उत्पन्न होकर के सब सर्ज बनता है सबका जनक वायु होने से वायु प्रथम से हिरण्यगर्भ है वही सब सृष्टि करने वाला है इसलिए तो उसका भी जनक है वायु का वो हिरण्यगर्भ की स्तुति करते प्राण की सामान्य वायु स्थूल वायु का जनक होने से आकाशात्म प्राण से सर्वजनकत्व सिद्ध आकाशात्मक जो प्राण है वो सबका जनक है कारण निश्चित हुआ या तनुर्वाची प्रतिष्ठा जो आपका स्वरूप वाघ इंद्र में स्थिर है प्रतिष्ठित है ये सब इंद्र में प्राण के अंश अभिमानी देवता है वर्ग स्थित है वो व्यापार करने के लिए या श्रुत्रे या चक्षुसी ये जिस स्रोत्र में चक्षु में प्राण में वाघ में सब इंद्र में आपका जो स्वरूप प्रतिष्ठित है या चा मनसी संतता मन में स्थिर है या याते त्वीय तो तनु तो हो आपके स्वरूप वाची प्रतिष्ठिता वाघ में किसी प्रतिष्ठित है वक्तत्वन चेष्टा करती हुई प्रतिष्ठता वाची अपन रूपा तनु प्रतिष्ठता वाग्मे अपन रूप से प्रतिष्ठित स्रोत्रे ध्यानूपा या स्रोत्रे या चक्षुसी व्यान रूप स्रोत्र में चक्षुम प्राण रूप मनसी सामन रूपा या च मनसी संकल्पादि व्यापारे नकल्प विकल्पादि व्यापार करता है समता सतता सामुभता सप्राण तु सव्यान तूत्र स वाक सु चक्षु है प्राण अर्थात प्राण चक्षु में स्थित है सव्यान तूत्रम सूत्र में व्यान है स्वपान सवाक वाग में अपान है सामान तनम मन में सामान है इसी श्रुति में कहा संकल्प आदि व्यापार में संतता सम तनु स्वरूप ताम शिवाम करो शिव का शांत करो उसका अभिप्राय माँ उत्क्रमी ही उत्क्रमण नहीं करो उत्क्रमण करने से अशिवा हो जाएगी उत्क्रमण अशिवा माँ कार अशिवा नहीं करो असंत नहीं, नहीं कर शांत रहे उत्क्रमण है प्राण उत्क्रमण सत्य अपान आदि आत्मिका बाघा आदि रूपा तनु अशिवा कार्य आये कैसे प्राण उत्कर्मण होने पर अपना जितने सब प्राण कैसे सब उत्क्रमण हो जाएंगे तो वाघ आदि रूप तनु स्वरूप अशांत हो जाएंगे कार्य के अयोग्य हो जाएंगे इसलिए उत्कर्मण नहीं करो करके सब इंद्रिय उनकी स्तुति करते और भी स्तुति करते किम भवन प्राणच्छेद प्रतिष्ठित स्वर्ग स्वलूप सर्व इदम सर्वम प्राण से वे प्राणी के अधिन इस लोक में सर्व स्वर्ग में जो कुछ है सब प्राणी के अधीन में स्थित है माते व पुत्र स्व माता जैसे पुत्र की रक्षा करती है आप हम लोगों पुत्र तुल्य हमारी रक्षा करो श्री स्थ प्रज्ञा विधेयी न श्री और प्रज्ञा प्रज्ञा है बुद्धि ज्ञान श्री है ऐश्वर्यादि धन ये सब हमारे रखो दान करो आपके निमित्त ही आपकेमित ये सौ ना अस्म लोके प्राणस्य वसे सब वसेदुच प्राणिके अतिन में यक उपभोग जात जीतने भोग्य सब कुछ प्राण के अतिन मेंिदिवे यतिदिवे काम दिवी तृतीय स्वूर्भुस्व स्वर्ग चाहे यद प्रतिष्ठित हम वहाँ भी जो है वहाँ क्या स्थित है देवादि उपभोग लक्षण इस्लोक में तो हमारे सब भोग्य भो जाते है स्वर्ग में देवादि का उपभोग लक्षण तस्या प्राणिता उसका ही इस तरह रक्षण करने वाले अतो माते वा पुत्रान अस्मान रक्षस्व पुत्र हम लोग हमारे रक्षा करो रक्षस्व पाले तौन निर्मित ही ब्राह्म आपके निमित्त ही ब्राह्मणों की स्त्री है क्षत्रिय की स्त्री है टीका ब्राह्म ऋगा रूपा ब्राह्मण स्त्रीय ब्राह्मणों की स्त्री लक्ष्मी रिगादि मंत्र रूप उसके द्वारा कर्म करते कराते करातेच सामान्य जुंसी ये भी सा ही श्री अम अमृता सताम इति सत्पुरुषों का अमृत श्री मुख्यमंत्र और क्षत्रिय प्रसिद्ध क्षत्रिय ब्राह्मण के मंत्र वेद मातेमित ही ब्राह्मण क्षत्रिस्त करो द्वितीयाल्य विधानक हम तो ठीका प्रश्न निर्धारित गुण संग्रह आह निश्चित प्राण का जो जुड़ा वह एक कहते हैं सर्वात्मत भागादिभ प्राणी स्तुत्यामित महिमा प्राण प्रजापति इसी मंत्र के द्वारा इसी प्रश्न में सर्वात्मत बाघादि भी प्राणी स्तुत्या महिमा प्राण की बाघादि भी के द्वारा बाघादी प्राण उसकी स्तुति करते हैं सर्वात्मतया सर्वरूप गमित, गमित महिला गमिता महिमा यसे प्राण से प्राण गमित महिमा स्तुति के द्वारा ज्ञापित हो तो प्राण की महिमा वही प्राण प्रजापति अत्ता है ये अभद्रता निश्चित होगा इसी प्रश्न उत्तर के द्वारा द्वितीय प्रश्न समाप्ति किया जाए तृतीय प्रश्न